तो तर्क संग्रह में गुण लक्षण निरूपण नामक प्रकरण चल रहा है 24 गुणों में से शब्द गुण तक की चर्चा इस प्रकरण में हम लोग कर चुके हैं शब्द नामक गुण के पश्चात तो बुद्धि नाम का गुण आता है तो बुद्धि का बुद्धि नामक गुण का लक्षण प्रकरण प्रारंभ होता है तो बुद्धि का लक्षण करते हुए कहा गया कि सर्व व्यवहार सर्वव्यवहार बुद्धिर ज्ञानम, तो व्यवहार कहते हैं व्यवहार शब्द का अर्थ क्या है शब्द प्रयोग और व्यवहार का अर्थ हुआ शब्द प्रयोग उसका विशेषण हुआ सर्व तो सर्व शब्द प्रयोग हेतु सर्व व्यवहार हेतु का अर्थ हुआ सर्व शब्द प्रयोग हेतु जो गुण है अतीतादि व्यवहार हेतु तो माना जाता है काल को और एकत्वादि व्यवहार हेतु माना जाता है संख्या को मान व्यवहार हेतु माना जाता है परिमाण को लेकिन सर्व व्यवहार शब्द से लेंगे जितने भी शब्द प्रयोग हैं उन सारे शब्द प्रयोग के प्रति हेतुभूत जो गुण है उसे बुद्धि कहा जाता है और बुद्धि का ही दूसरा नाम ज्ञान है इसे दिखाने के लिए बुद्धि के बाद में ज्ञानम ये भी लिखा ना बुद्धिर ज्ञानम तो सर्व व्यवहार हेतुर हेतुर् बुद्धिर बुद्धिर्ज्ञानम तो समस्त व्यवहार का कारण जो गुण उसे कहा जाएगा ज्ञान उसे कहा जाएगा बुद्धि तो सर्व व्यवहार सर्वव्यवहार हेतुत्व सती गुणत्व लक्षणम ये बुद्धि का लक्षण है हाँ बुद्धि का ही दूसरा नाम ज्ञान है यहाँ बुद्धि शब्द वेदांत में बुद्धि जिस अंतकरण चतुष्टय में से निश्चयात्मिका जो वृत्ति है उसे बुद्धि कहा जाता है वो बुद्धि नहीं अभी तू ज्ञान हाँ ज्ञान को ग्रहण करने वाला बुद्धि नहीं ज्ञान बुद्धि है वस्तु को हाँ वस्तु विषयक ज्ञान का नाम ही बुद्धि है बुद्धि में अक्ति प्रत्यय हुआ भाव अर्थ में बोध अर्थ में बुद्धि यानी बोध और बोध यानी ज्ञान करण अर्थ में होगा तो ज्ञान का साधन यह अर्थ निकलेगा तार्किकों के मत में बुद्धि शब्द से जो बुद्ध धातु से तीन प्रत्यय होता है वो भावार्थ में होता भाव अर्थ में होने से बुद्धि शब्द का बोध अर्थ निकलेगा बोध और बोध यानि ज्ञान तो कोई भी व्यवहार नहीं हो पाएगा बिना ज्ञान के व्यवहार के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती ही होती है तो कहते हैं कि फिर इस बुद्धि के कितने भेद हैं तो कहते सा द्विविधा सर्वव्यवहार हेतुत्व सती गुणत्व इसकी कारणभूता बुद्धि दो प्रकार की यानी गुण सर्वव्यवहार का हेतुहुत गुण जो बुद्धि है उसके अवानतर दो भेद हैं वो दो भेद हैं स्मृति अनुभव एक प्रकार है स्मृति दूसरा प्रकार है अनुभव तो इसमें से अब ये निश्चित हुआ कि जो समस्त व्यवहार का असाधारण कारण गुण है उसे बुद्धि कहा जाएगा वह स्मृति तथा तो अनुभव भेद से दो प्रकार की हैं। ये हो जाएगा ना अब आगे कहते हैं स्मृति का लक्षण स्मृति रूप जो बुद्धि है यानी ज्ञान है उसका लक्षण क्या है अभी ज्ञान सामान्य का लक्षण तो हुआ समस्त व्यवहार का असाधारण कारण जो गुण उसे ज्ञान कहा जाएगा ये ज्ञान सामान्य लक्षण हुआ सामान्य लक्षण का मतलब ज्ञान के समस्त भेदों में रहने वाला जैसे मनुष्य सामान्य लक्षण है मनुष्यत्व मनुष्यत्व जाति मत्व मनुष्यत्व जाति सभी मनुष्यों में रहती है फिर विशेष विशेष लक्षण होगा व्यक्ति विशेष का लक्षण वो उसका अपना जो असाधारण स्वभाव होगा वो ऐसे पहले जो लक्षण बताया गया सर्वव्यवहार हेतुर्गुण बुद्धिर ये सामान्य ज्ञान का लक्षण है जो अनुभव में भी और स्मृति में भी घटेगा दोनों में घटेगा वो सामान्य लक्षण कहलाएगा और स्मृति मात्र का लक्षण वो कहा जाएगा जो केवल स्मृति में रहेगा अनुभव में नहीं रहेगा जो ज्ञान का दूसरा भेद है अनुभव उसमें नहीं रहेगा और स्मृति में रहेगा सभी स्मृतियों में रहेगा ऐसा जो लक्षण होगा उसे स्मृति मात्र का लक्षण माना जाएगा ज्ञान विशेष का लक्षण माना जाएगा वो लक्षण बताया जा रहा है कि संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही संस्कार जन्य जो ज्ञान और एकमात्र शब्द भी जोड़ा है ना संस्कार जन्य ज्ञान तो प्रत्यभिज्ञा भी होती है प्रत्यभिज्ञा मा मालूम है ना पहले जिसको देखा था पहले जहाँ देखा था उससे अलग स्थान पर और दूसरे काल में देखा जा रहा है देख करके फिर कहा जाता है वही यह है ये ज्ञान ये प्रत्यभिज्ञा कहा जाता है इसे अनुभव विशेष कहते हैं ये संस्कार से भी जन्य है केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य नहीं है इसमें संस्कार भी कारण है प्रत्यय का कारण संस्कार भी होता है लेकिन प्रत्ययिज्ञा स्मृति नहीं है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है प्रत्यक्ष विशेष उसे कहा जाता है इंद्रिया इंद्रियजन्य भी होने से वह प्रत्यक्ष विशेष है न कि आपका स्मरण और इसमें मात्र मात्रपद यदि नहीं देंगे तो क्या होगा संस्कार जन्यत्वे सती ज्ञानत्व स्मृति लक्षण इतना ही लक्षण बन जाएगा ना जो संस्कार से जन्य हो और ज्ञान हो उसे स्मृति कहते हैं तो ये लक्षण प्रत्यभिज्ञा में चला जाएगा प्रत्यभिज्ञा संस्कार से जन्य है ज्ञान भी है लक्षण किया स्मृतिकार चला जाएगा प्रत्यभिज्ञा में जो स्मृति रूप नहीं है तो अलक्ष्य में लक्षण चला जाएगा तो अतिव्याप्ति होगी ना? और अतिव्याप्ति एक दोष माना गया तो प्रत्यभिज्ञा में स्मृति के लक्षण की अतिव्याप्ति नामक दोष की निवृत्ति के लिए मात्रपद जोड़ दिया और मात्रपद जोड़ने से अर्थ निकला निकलेगा कि संस्कार केवल संस्कार से जन्य संस्कार जन्य कहने से तो संस्कार से भी और इंद्रिय से भी जन्य दोनों लिए जा सकते हैं और संस्कार मात्र कहने से केवल संस्कार से जन्य जो ज्ञान है उसे स्मृति कहा जाएगा तो प्रत्यभिज्ञा केवल संस्कार से जन्य नहीं है उसका कारण इंद्रियार्थ से भी है इसलिए मात्र पदों का प्रयोग करने से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य तो जो प्रत्यभिज्ञा में होने से स्मृति के लक्षण की अतिव्याप्ति उसमें नहीं मानी जाएगी ये हो जाएगा ना? तो संस्कार मात्र जन्यत्वे सती ज्ञान स्मृतेह लक्षण ये स्मृति का लक्षण हो जाएगा दो परमाणुओं का आपस में संयोग हो रहा है द्वेनों को उत्पन्न करने के लिए उसका यदि प्रयोजन पूछ रहे हैं तो हाँ ज्ञान को कहा गया तो ये दो परमाणुओं का आपस में जुड़ना संयोग होना रूप जो व्यवहार है इस व्यवहार का हेतु भी ज्ञान है वो ज्ञान आपका नहीं ईश्वर का ईश्वर का ज्ञान भी ज्ञान है ना तो ईश्वर ही जान करके दो परमाणुओं को आपस में जोड़ देते हैं संयोग कर देते हैं उस समय जीव नहीं करता जीव जीव का तो अभी शरीर बना ही नहीं है शरीर बनने के बाद जीव का कार्य शुरू होता है शरीर इंद्रिया बनने के बाद और शरीर इंद्रिया बनने से पहले ईश्वर का कार्य है और ईश्वर क्या करते हैं ईश्वर सर्वज्ञ होने से जानते हैं अब सृष्टि करनी चाहिए जीवों के कर्म का फलोपभोग कराने के लिए तो जीवों के जो कर्म फलोन्मुख हो गए हैं उन कर्मों के माध्यम से ईश्वर दो परमाणुओं में संयोग अनुकूल क्रिया निष्पन्न करता है। दो परमाणुओं में जो अलग अलग थे एक दूसरे के पास में आ जाते हैं वो आते हैं प्राणियों के कर्म को निमित्त बना करके और प्राणियों का कर्म है हा? तार्किक हार्किक हा? की बात बता रहे हैं तो प्राणियों के कर्मित कर्म को निमित्त बना करके परमाणु में संयोगानुकूल क्रिया होती है और कर्म जड़ है वह जड़ परमाणुओं में क्रिया कैसे कराएगा तो माना जाता है चेतन जो ईश्वर ईश्वर भी ऐसे जब ज्ञानवान होता है तो चेतन है वो नित्य ज्ञानवान होने से नित्य चेतन है इनके यहाँ आत्मा चेतन नहीं है चैतन्य आत्मा का गुण है स्वरूप नहीं गुण है और चैतन्य है ज्ञान और वो उत्पन्न होता है जीव में और ईश्वर का ज्ञान यानी चैतन्य नित्य है इसलिए ईश्वर को तो नित्य ज्ञानवान मानते हैं इसलिए वो चेतन है और नित्य ज्ञानवान जो नित्य ज्ञानवान होने से चेतन जो ईश्वर उनकी प्रेरणा से कर्म को निमित्त बना करके दो परमाणुओं में संयोगानुकूल क्रिया निष्पन्न होती है तो वहाँ पर भी ईश्वर का ज्ञान ये कारण बना ना। यदि ईश्वर का ज्ञान न होता तो परमाणु द्वय का संयोग न होता संस्कार का अर्थ होता है वासना वासना अब वासना का अर्थ क्या है तो संस्कार स्वभाव तो ये जो है संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही ये स्मृति का लक्षण हुआ अब ये जो संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ये लक्षण है ये रहेगा केवल ज्ञान विशेष जो स्मृति है उसी में और स्मृति अनेकों प्रकार की होती है अलग अलग जीवों की एक स्मृति है क्या बहुत स्मृतियाँ लेकिन उन सारे स्मृतियों में संस्कार मात्र जन्यत्व हैं इसलिए लक्ष्य मात्र में लक्षण रह रहा है तो अव्यापति दोष नहीं होगा और प्रत्यभिज्ञादि अनुभव में नहीं जा रहा है इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगी अलक्ष्य में लक्षण के न जाने से और लक्ष्य मात्रा में रह रहा है इसलिए असंभव दोष भी नहीं होगा तो इस प्रकार ये अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव तीनों दोषों से रहित तो लक्षण होने से धर्म होने से इसे लक्षण कहा जाएगा ये कहा जाता है कि तदे वही लक्षणम यद अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोषत्रय शून्यम किसी भी वस्तु का वह धर्म लक्षण कहलाता है जो धर्म अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष से रहित है तो ये स्मृति का संस्कार मात्र जन्य जन्यत्व ये जो लक्षण है संस्कार मात्र जन्यवे सती ज्ञानत्व ये रहेगा स्मृति मात्र में इसलिए लक्षण होगा अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव तीनों दोषों से रहित होने से अनुभव किसको कहा जाएगा तो कहते हैं तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव तद भिन्नम इसमें शब्द का अर्थ है स्मृति यानी स्मृति तो तस्या भिन्नम तदिन्नम तस्यानी स्मृते तो स्मृते भिन्नम ज्ञानम तो स्मृति भिन्नत्वे सती ज्ञानत्व अनुभवस्य से लक्षणम जो स्मृति से भिन्न हो और ज्ञान हो वह अनुभव कहलाएगा अनुभव ज्ञान दो ही प्रकार का है स्मृति और अनुभव तो स्मृति का लक्षण हो गया तो स्मृति से भिन्न जो भी ज्ञान होगा वह अनुभव कोटि में चला जाएगा उसे अनुभव कहा जाएगा तो तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव इस अनुभव के दो प्रकार हैं हाँ। हाँ। संस्कार द्वारा सीधे सीधे अनुभव से ही जन्य नहीं है अनुभव संस्कार नहीं है संस्कार का कारण है अनुभव से संस्कार होता है और संस्कार द्वारा फिर स्मृति का कारण बनता है। हाँ यानी स्मृति अनुभव की पौत्री है अनुभव स्मृति का दादा है, और पिता हैं संस्कार और संस्कार की पुत्री है स्मृति ऐसा है इसलिए अनुभव को स्मृति का संस्कार द्वारा कारण माना जाएगा साक्षात कारण नहीं अनुभव स्मृति का साक्षात कारण नहीं है साक्षात कारण तो संस्कार है हाँ हाँ तो स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है उसे अनुभव कहा जाएगा तो पौत्री से भिन्न ही दादा है उसका संस्कार तो ज्ञान नहीं है ज्ञान का पुत्र है अनुभव को स्मृति क्यों नहीं कहा क्या हा हा तो ज्ञान के दो प्रकार हैं हाँ कार्य है ठीक है कार्य या नहीं परंपरा या कार्य साक्षात कार्य नहीं हाँ हाँ ठीक है तो क्या हुआ तो, क्या हुआ? तो अनुभव ज्ञान के दो प्रकार हुए पहले एक स्मृति एक अनुभव ज्ञान कहलाएगा है ना और वो अनुभव और स्मृति इन दोनों में कार्यकारण कार्यकार से कार्य कारण भाव है ना इस आपके उससे संस्कार द्वारा भाव भी कार्यकार रहे तो संस्कार द्वारा तो पहले जो अनुभव हुआ वो अनुभव संस्कार का कारण उसने संस्कार डाले संस्कार से स्मृति हुई स्मृति से व्यवहार हो रहा अभी हाँ उससे संस्कार हुआ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ एक ज्ञान के दो प्रकार हैं एक स्मृति एक अनुभव दोनों को भी ज्ञान कहा जाएगा जैसे मनुष्य दो मनुष्य के भेद हैं तीन कहो या चार कहो जब सात्विक राजस तामस करते हैं तो तीन लेकिन मनुष्य कहने से तीनों को लिया जाएगा और पामर विषयी जिज्ञासु मुक्त करते हैं तो चार तो चारों मनुष्य हैं ऐसे दोनों ज्ञान हैं उसमें से एक ज्ञान का लक्षण कर दिया तो कहा कि फिर दूसरा ज्ञान कौन है अनुभव का क्या लक्षण होगा कहा जो स्मृति का लक्षण जिसमें नहीं घट रहा है लेकिन ज्ञान है उसे अनुभव समझ लो उसे अनुभव समझ लो था था का है। हाँ जैसे हम्म हम्म तो पूर्व पूर्व अनुभव से, तो तो तो से आहित संस्कार उत्तर उत्तर अनुभव का कारण बन रहा जो रस्सी में सर्प सर्प का ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान का कारण है पूर्व सर्प के अनुभव से जन्य संस्कार इसको तो अध्यास भाष्य में भाष्यकर भगवान ने बताया पहले है ये जो सर्प का ज्ञान स्मृति नहीं है क्योंकि वो संस्कार मात्र जन्य नहीं है यहाँ इंद्रिय का भी उपयोग है ना इसलिए प्रत्येज्ञा ऐसा है केवल संस्कार जन्य नहीं है हाँ ये प्रत्यक्ष हैं सर्पोयम ये प्रत्यक्ष ब्रह्म है क्योंकि इंद्रिय जन्य भी है और संस्कार जन्य भी है तो तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है उसे कहा जाएगा अनुभव वो अनुभव दो प्रकार का यथार्थो अयथार्थ यथार्थ अनुभव अयथार्थ अनुभव भेद से अनुभव दो प्रकार का अब ये जो अनुभव के दो प्रकार हुए ये हो गया ज्ञान के दो जो अनु प्रकार थे स्मृति अनुभव उसमें फिर स्मृति के अवान आ, क्या नाम अनुभव के अवान्तर दो भेद बताए जा रहे हैं यथार्थ अयथार्थ यथार्थ यथार्थ अनुभव किसको कहा जाएगा यथार्थ अनुभव का ही दूसरा नाम है प्रमा यथार्थ अनुभव कहो या प्रमा कहो प्रमा यानि वास्तविक ज्ञान यथार्थ ज्ञान वो किसको कहा जाता है तो प्रमा का लक्षण करते हैं तदवती तत्प्रकारों को अनुभवो यथार्थ इत्यादि से तो ये जो यथार्थ अनुभव अयथार्थ अनुभव का लक्षण बताया जा रहा है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल